श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पूर्व परिदृष्ट भक्तों का श्री देव के निकट आगमन श्री देव के अद्भुत दर्शन और राखाल चंद्र का आगमन जब श्री रामकृष्ण देव ने अपना समझकर राम और मनमोहन को निज अभय आश्रम में चिरकाल के लिए ग्रहण किया था तभी उनकी अहेतुकी करुणा के अधिकारी होकर वे अपने को अत्यधिक कितार समझ चुके थे संसार में ऐसा आश्रय मिलना कभी संभव ही है यह बात उनकी कल्पना से भी परे थी अतः कोई आश्चर्य नहीं कि अब से वे अपने रिश्तेदार तथा इष्ट मित्रों को उक्त आश्रय ग्रहण कराने की चेष्टा करने लगे दिखाई भी पड़ता है कि श्री रामकृष्ण देव के साथ प्रथम साक्षात्कार के साल भर के भीतर ही वे अपने आत्मीयजनों को शनै शनय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के चरणों के समीप लाकर उपस्थित करने लगे उसी प्रकार से 1288 तन 1881 के अंतिम भाग से बंगाब्दाराम कृष्ण देव के लीला सहचर त्यागी भक्त बृंद एक एक करके उनके निकट आने लगे हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण संघ में सुपरिचित स्वामी ब्रह्मानंद ही श्री रामकृष्ण देव के समीप सबसे पहले उपस्थित हुए थे पूर्व जीवन में इनका नाम राखाल चंद्र था श्रीयुक्त मनमोहन की बहन से इनका विवाह हुआ था और विवाह के थोड़े ही दिन बाद वे श्री रामकृष्ण देव का नाम सुनकर उनके पास आ गए थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे राखाल के आने के कुछ दिन पूर्व मैंने देखा था कि माँ श्री जगदम्बा एक बालक लाकर एकाएक मेरी गोद में बिठाकर कह रही है यह तेरा पुत्र है सुनकर मैं भय से सिहर कर कह उठा यह क्या मेरा पुत्र कैसा उन्होंने समझा दिया साधारण सांसारिक दृष्टि से पुत्र नहीं त्यागी मानस पुत्र तब मैं निश्चिंत हुआ उस दर्शन के बाद ही राखाल आया और मैं समझ गया कि यह वही बालक है श्रीयुक्त राखाल के संबंध में किसी समय श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा था उन दिनों राखाल में ऐसा भाव था मानो वह तीन चार साल का बालक हो मुझे ठीक माता की तरह देखता था रह रहकर दौड़ता हुआ आकर मेरी गोद में बैठ जाता और आनंद से निसंकोच स्तन पान करता था घर तो दूर रहा यहाँ से कहीं हटना ही नहीं चाहता था उसके पिता शायद उसे यहाँ ना आने दे इसलिए मैं उसे समझा बुझाकर एक दो बार घर भेज देता था उसके पिता जमींदार थे धन भी अगाध था परंतु बड़े कृपण थे शुरू शुरू में उन्होंने अनेक चेष्टाएं की थी जिससे लड़का यहाँ ना आए बाद में जब देखा कि यहाँ धनी विद्वान सभी लोग आते हैं तो फिर पुत्र के आने में आपत्ति नहीं की पुत्र के लिए कभी कभी वे यहाँ आते भी थे उस समय राखाल के लिए उनका विशेष आदर यत्न करके उन्हें संतुष्ट कर दिया करता ससुराल की ओर से राखाल के यहाँ आने के संबंध में कभी आपत्ति नहीं उठाई गई क्योंकि मनमोहन की माता पत्नी और बहन का यहाँ आना जाना था राखाल के चले आने के थोड़े दिन बाद जिस दिन मनमोहन की माँ राखाल की बालिका पत्नी को लेकर यहाँ आई उस दिन ऐसा लगा कि इस बहू के संसर्ग से मेरे राखाल की ईश्वर भक्ति में कुछ हानि तो ना होगी यह सोचकर उसे पास बुलाकर उसके पैर से सिर के केस तक शारीरिक गठन आदि देखकर समझ में आया कि डरने का कोई कारण नहीं है देवी शक्ति है पति के धर्म पथ में कभी बाधा न डालेगी तब प्रसन्न होकर मैंने नौबत खाने में श्री माता जी को कहला भेजा कि वह रुपये देकर पुत्र वधू का मुख देखे